अथर्वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग पंचम मंत्र देख रहे थे आत्मा का चार पाद कहा गया प्रथम पाद में क्या स्थान रहा उसका जागृत स्थान और उसका भोग कैसा रहा स्थूल भोग उसका नाम हुआ वैश्वर और द्वितीय पाद में स्थान स्वप्न स्थान हो और उसका भोग प्रविव्य भोग नाम हुआ जैसा तयजसा जैसा बेष्टि में है बैश्वरा समष्टि में है तो जागृत में समि को कह करके सूक्ष्म स्वप्न अवस्था में बेष्टि को कहते हैं यही दिखाने के लिए कि बेष्टि समष्टि वास्तविक एक ही है ताकि जब लय चिंतन करेंगे तो एक ही प्रक्रिया के द्वारा दोनों का लय हो जाएगा आगे अभी तृतीय पादक कह रहे हैं सुसुप्ति अवस्था इसके लिए कहा गया यत्र सुप्त तो सुप्त का अर्थ अज्ञानग्रस्त अज्ञानग्रस्त तो तीनों अवस्था में है इसलिए मंत्र में आगे कहे न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्न पश्यते इति काम अर्थात तो कामना का जो विषय तो उसको भी कुछ विचार नहीं करता और स्वप्न अर्थात स्वप्नों का विषय को भी कुछ जानता नहीं तो सुसुप्त अवस्था में ना कोई जागृत विषय को कामों का विचार चलता है ना कोई स्वप्न विषय को जानता है सुसुप्त स्थान एक ही हीभूत ईश्वर के साथ एक ही हो गया अर्थात अज्ञान विशिष्ट हो करके प्रज्ञान घन तो प्रज्ञान घन अर्थात प्रज्ञानान घन प्रज्ञान अर्थात जागृत स्वप्न में जो सब ज्ञान होते हैं वो ज्ञान सब घनीभूत तो हो गए घनीभूत तो हो गए अर्थात कारण रूप में आगे आनंदमय आनंद भूक आनंद का ही वो करता है आनंदमय आनंद, आनंद रूप स्वयं नहीं हो जाता है आनंदमय आनंद का प्रा, प्रचुर प्राचुरय रहता है क्योंकि अज्ञान विशिष्ट होने से आनंद रूप स्वयं नहीं हो गया अगर चेतो मुख तो चेत अर्थात ये जागृत और स्वप्नों में जो चेतो चैत अर्थात जो ज्ञान होता है जागृत स्वप्नों में उसके लिए मुखो द्वार हो गया ये अथवा चैतकार चैतन्यम तो द्वारा यश जागृत और स्वप्नों को आने के लिए ये सुसुप्त अवस्था का प्राग्ञ चैतन्य के द्वारा ही आता है क्योंकि चैतन्य उसका अधिष्ठान है प्राग्ञ तृतीय पाद हम लोग टीका में देख रहे थे न कंचन स्वप्नम पश्यति इति अनेन एव विशेषण है न यहाँ से देखेंगे ना जी। यत्र मंत्र में कह करके आगे एक विशेषण दिया न कंचन काम काम दूसरा विशेषण देते हैं न कंचन स्वप्नम पश्यति इसके ऊपर शंका करता है न कंचन स्वप्नम पश्यति स्वप्न अर्थात तो अन्यथा ग्रहण अन्य, अन्य उपाय मतलब अन्य प्रकार से दिखना अधिष्ठान कुछ अन्य होने पर भी अन्य दिखना यही स्वप्न स्वप्न भ्रांति को स्वप्न कह देते है तो होने से अन्यथा ग्रहणम ये जागरण स्वप्न दोनों में ही है और जागरत स्वप्न ही है पहले जो प्रथम मंत्र का विचार होने का समय कह दिए थे जो जागृत है वो स्वप्न से कुछ भिन्न नहीं है तो न कंचन स्वप्न पश्यती इति अने विशेषण स्थान दयाय व्यवच्छेद संभव न कंचन स्वप्नम स्वप्न कहने से अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहण करने से जागर स्वप्न ध्वनों का ग्रहण हो जाएगा तो स्थान स्थानद्व्यवच्छेद संभव विशेषणान्तर अकिचित करम न कंचन स्वप्न पश्यति इसके द्वारा दोनों स्थान का निराकरण हो जाएगा तो विशेषणांतरम अन्यत विशेषणम अन्य विशेषण क्या है मूल में यत्र कहने के बाद दो विशेषण दिया मंत्र में अभी टीका में कहते हैं न कंचन न स्वप्नम पश्यति इसी के द्वारा दोनों स्थान का निराकरण हो जाएगा अभी दूसरा विशेषण क्यों दे रहे हैं न कंचन कामम काम ये दूसरा विशेषण हुआ ये विशेषण व्यर्थ है शंका करने वाला कहता है विशेषणान्तरम अर्थात न कंचन कामम ये विशेषणातरम अकिचित करम न किंचित करोती अकिंचित व्यर्थम इते अथवा अथवा भाष्य में दूसरा इसका व्याख्यान देते व्याख्या अथवा त्रिशु अपि भाष्य में त्रिशु अपि स्थनस अविशिष्ट इति विशिष्ट सुसुप्तं सुसूपते तीनों स्थान पर तीनों स्थान क्या क्या है जागरूकते तीनों में तत्व अप्रतिबोध लक्षण स्वाप तत्व का अप्रतिबोध अर्थात अज्ञान अग्यान। अज्ञान लक्षण जो स्वाप है लक्षण अर्थात स्वरूप तत्व अप्रतिबोध अर्थात अविद्या अज्ञान अज्ञान रूप जो निद्रा है वो कितने स्थान पर है तीनों, तीनों स्थान पर है कहते हैं तीनों में है सामान्य रूप से इति पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभजते तीनों स्थान पर अज्ञान रहने से यत्र सुप्त कह दिया जाएगा तो तीनों स्थान का ग्रहण हो जाएगा इसलिए आगे का विशेषण दे करके पूर्वाभ्याम पूर्वाभ्याम अर्थात जाग्रत और स्वप्नभ्याम सुसुप्तम विभजते सुसुप्त को अलग करते है ये विशेषण दे करके तो इसका क्या अर्थ टीका में तत्व अप्रतिबोध स्वाप तत्व अप्रतिबोध तत्व अर्थात स्वरूप आत्म तत्व ब्रह्म तत्व इसका अप्रतिबोध अर्थात अज्ञान होना यही स्वाप तस्थान त्रपे तुल्यत्व जो स्वाप है वो तीनों स्थान पर रहेगा तुल्यत्व जाग्रत जागृत अभ्याम विभज्य सुसुप्तम ज्ञापयतुम विशेषण इसलिए जाग्रत और स्वप्न से विभज्य भिन्न करके सुसुप्तम ज्ञापय सुसुप्त का ज्ञान कराने के लिए विशेषणम् विशेषण अर्थात विशेषण द्वयम् छ नंबर टिप्पणी विशेषण अर्थात विशेषण द्वयम् दो विशेषण दिए क्या क्या विशेषण पश्यति ये दोनों विशेषण दिया गया क्यों दिया गया ये दोनों सुसुप्ति को बाकी दो स्थानों से अलग करके दिखाने के लिए क्योंकि बाकी दो स्थान का विचार हो गया अभी कौन सा स्थान दिखाना है सुसुप्ति शुष्टिक। तो सुसुप्ति को दिखाने के लिए बाकी दो स्थान से अलग करना है इसलिए त्र सुप्त कहने से सुसुप्ति को ले लेना चाहिए क्या हानि हुआ इसमें सुप्त का अर्थ क्या हो जाता है अज्ञान तो अज्ञान तो तो होने से कितना अवस्था ग्रहण हो जाएंगे तीनों अवस्था ग्रहण हो जाएंगे इसलिए विशेषण देना पड़ेगा दो अवस्था को हटाने के लिए तो अच्छा आगे टिका में अच्छा पंक्ति पहले अंतिम पंक्ति भाष्य में यत्र यत्र अर्थात यहात स्थाने मंत्र में ना, यत्र सुप्त यत्र स्थाने यस्थे वा न कंचन स्वप्न पश्यति न कंचन काम कामयते तो ये जो मंत्र है इसका अनुवाद करके दिखा देते हैं कि ये दोनों विशेषण के द्वारा सुषुप्ति को दूसरे से दोनों से भिन्न करके दिखाया जा रहा है ठीक है मैं पूर्व पक्षी शंका किया था एक विशेषण से दोनों का निराकरण हो सकता है अब द्वितीय विशेषण क्यों देते हैं अभी क्या कह दिए कि ये विशेषण दे करके पूर्व दो स्थान से सुसुप्त को भिन्न किया जाता है ऐसे उत्तर दे दिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि हम जो प्रश्न किया था उसका क्या उत्तर हुआ आपने कह दिए कि विशेषण दे करके दोनों स्थान को अलग कर रहे हैं किंतु दो विशेषण क्यों दे रहे हैं ये हमारा प्रश्न था पूर्व पक्षी इसको कहते हैं एक टीका में एकश्यवेषण से व्यवच्छेदक संभवत अलम विशेषणाभ्या कह इति सम विशेषण से व्यवच्छेदकत्व संभवत एक ही विशेषण व्यवच्छेदक बन जाएगा किससे भिन्न कराएगा और किसको भिन्न कराएगा हमको दिखाना है किसको अभी सुषुप्ति को किससे भिन्न करवाएगा जागृत स्वप्न से तो कहते हैं व्यवच्छेदकत्व संभवत तो अभी व्यवच्छिन्न एक होगा और किसी से व्यवच्छि होगा ये हुआ व्यवच्छिन्न कौन हो रहा है सुषुप्ति सुसुप्ति किस से जागोश हो व्यवच्छेद को का क्या अर्थ है भिन्न कौन करके दिखा रहा है क्या लक्षण हाँ दोनों विशेषण दोनों विशेषण ही व्यवच्छेद इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि एक विशेषण ही होता है तो एक विशेषण से व्यवच्छेद अलम विशेषणाभ्यम तो अलम अर्थात व्यर्थम दो विशेषणों के द्वारा क्यों करते हैं एक से हो सकता है पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न किया था पहले अभी पूछ रहा है कमाधि ये प्रश्न का क्या उत्तर हुआ इति सिद्धांति उत्तर देता है विशेषण व्यवच्छेदान्य महत्व आह विशेषण विकल्प से व्यवच्छेद हो जाएंगे अर्थात आप इसको भी ले सकते हैं उसको भी ले सकते हैं विकल्पेन आठ नंबर टिप्पणी विकल्पे नोर अवर्तक ये न इष्टम ये छुट गया दो व्यावर्तकत्व आगे ये होना चाहिए ये न इष्टम तेना व्यावर्तन जिसके द्वारा चाहते हैं उसके द्वारा कर लीजिए ये छुट गया वहां ये इष्टम तो दोनों वहां आप विकल्प से कर सकते हैं विकल्प कर सकते हैं का अर्थ हो गया ये न इष्टम तेनावर्तन दो दिया गया जिसे चाहिए उसे कर लीजिए व्यावर्तन न अर्थ क्यों तो अभी को, कोई विशेषण अनर्थ को हुआ नहीं।, नहीं हुआ जिसको जो चाहिए उसे कर ले भाष्य में नहीं ही सुसुप्ते पूर्व इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शन कामो व कशन विद्यते नहीं सुसुप्ते सप्तमी सुसुप्ति में सुसुप्त में सुसुप्त में सुसुप्त अर्थात भाव में, में।, में निष्ठा हो जाने से भावे में तीन करने से सुसुप्ति निष्ठा करने से सुसुप्त नहीं सुसुप्ते पूर्वयोर इव कौन हो जाएंगे जागर स्वप्न जाग्रा पूर्वयोर इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम बीच में कमा नहीं चाहिए अन्यथा ग्रहण लक्षणम एवं स्वप्न दर्शनम न कमा है क्या है ना वह अन्यथा ग्रहण लक्षणम क्या आगे दे दे काट देना है अन्यथा ग्रहण लक्षणम तो, अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम अन्यथा ग्रहणम लक्षणम यश लक्षणम अर्थात स्वरूप ये, ये स्वप्न दर्शन क्या है कहते अन्यथा ग्रहणम ये अन्यथा ग्रहणम जागृत में रहेगा ना स्वप्न में रहेगा दोनों में सुसुप्ति <Sto sonic language> में रहेगा अन्यथा ग्रहण नहीं रहेगा वहां तो केवल अग्रहण तो अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम ये पूर्व पूर्व दोनों अवस्था में रहेंगे तो जैसे रहता है ऐसे वाक्य का आरंभ में दे दिया नहीं सुसुप्ते पूर्व ओर इग्रत और स्वप्न ओर इन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम्यथा ग्रहण रूप जो स्वप्न दर्शनम कामो व कचन विद्यते कोई काम येषु शुक्ति में नहीं है टीका में अन्यथा ग्रहण शून्य काम संस्पर्श विशेषणाभ्याम इति भावः विरहित इति भाव छूट गया <क्णिण> वहा बड़े महाराज जी लिखे हैं तो इसको कोई टिप्पणी मान ले सकते हैं अथवा ग्रंथ का अंश मान ले सकते हैं इसलिए दोनों प्रकार के हो सकते हैं अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहण किस किस अवस्था में होता है जागरण स्वप्न में इसका शून्य कब रहेगा सुसुप्ति में और काम संस्पर्श विरहित तुम कब रहेगा सुसुप्ति में ये विशेषणाभ्याम विवक्षितम् दोनों विशेषण के द्वारा ये दोनों कहना चाहते हैं न कंचन कामम कामयत के द्वारा कहते हैं काम संस्पर्श विरहित्व और न कंचन स्वप्नम पश्यति के द्वारा कहते हैं अन्यथा ग्रहण शून्यत्व ये दोनों विशेषण के द्वारा ये कहना चाहते हैं अब किसी से व्यावर्तन कर ले सकते हैं अगर दोनों रखना चाहते हैं तो ये उसका अलग अलग अर्थ हो गया यत्र अस अपेक्षिता कथयति यत्र मंत्र में है यत्र यम तो अपेक्षित जो अर्थ है उसको दिखाते हैं भाष्य में इति तत्त सुसूप स्थनम अति कहे जो अभी तक विचार हुआ जो मंत्र कहा यत्र कह यकर्केत सुसूप स्थान अस तो ये सुसुप्त स्थान है ये स्थान है? ये किसका है ये पादक किसका है पादक किसका आत्मा का तो इसी को कहते हैं स्थानम अश्य सुसुप्त स्थान सुसुप्त स्थान कौन हो जाएगा सुसुप्तम स्थानम सुसुप्त स्थान आत्मा सुसुप्त अवस्था में उसका स्थान हो गया सुसुप्तम सुसूप्त स्थान इति सुसुप्त स्थान जैसे पहले हुआ था जागृत स्थान स्वप्न स्थान ऐसे योग्य सुसूप स्थान अच्छा आगे टीका में कथम अशदितीय एकी भूतत्व इति आशंक्य आह कथम अश्वितीय से जागृत स्वप्न अवस्था में ये सद्वितीय होकर के रहता है रहता है और अभी आप सुसुप्त में पहुंच करके कहते हैं सुसुप्त स्थान एक ही भूत एक कैसे हो जाएगा जो सद्वितीय है तो वो एक कैसे हो जाएगा शंका करने वाला कहता है कथमअ्य सद्वितीय एक ही भूतत्व जो सद्वितीय है वो एक ही भूत कैसे हो जाएगा सद्वितीय अर्थात द्वितीय के साथ हाँ। जागृत स्वप्नों में ये आत्मा द्वितीय के साथ रहता है द्वित के साथ रहता है तो अभी जब सुसुप्त में आ जाएगा एक ही भूत कैसे हो जाएगा उसका द्वितीय कहाँ चला जाएगा तो जो मंत्र में दिया ना जो है ना सुसुप्त स्थान सुसुप्त स्थान एक ही भूत मंत्र कहता है वामा पार्श्व मंत्र है ना सुसुप्त स्थान एक ही भूत जो जागरण स्वप्नों में द्वैत के साथ था अभी खाली सुसुप्त हो गया था तो एक ही कैसे हो जाएगा उसका कहाँ चला जायेगा जो पदार्थ जिस व्यक्ति के साथ जो पदार्थ है वो सो गया तो क्या वो पदार्थ सब नाश हो जाएगा तो उसके पास रहना चाहिए इसी प्रकार के यहाँ का पूर्व पक्षी प्रश्न करता है भाष्य में उत्तर देता है स्थान दिभक्तम मन स्पंदितम द्वैतजातम् स्थान स्थान दिभक्तम और इस अंश को बाद में देखेंगे मन स्पंदितम द्वैत जातम मनस्पंदितम सम कैसे कहेंगे स्पंदितम तो है और आगे दे दिया उसका अर्थ क्या है हनुषास्पंदितम कि जातम जो द्वैत तो जातम हो गया वो मनुषा स्पंदितम केवल मनु के द्वारा स्पंदन हुआ तो जो मनु के द्वारा स्पंदन हुआ ये क्यों हुआ सुसूपत तो नहीं था नहीं था वो का स्पंदन नहीं था ये क्यों हुआ इसके लिए पहले कह दिया कि स्थान द्वय प्रतिभा उसका कारण है स्थान द्वय प्रविभक्तम होने से मनुस्पंदन हो गया होने से द्वित जातम दिख गया ये स्थान द्वय प्रविभक्तम क्या है उसके लिए दो नंबर टिप्पणी स्थान प्रयुक्त विभाग विशिष्टम स्थान दिभक्तम इसका अर्थ कहते हैं स्थान के चलते विभाग विशिष्ट हो गया सुसूत्र में विभाग नहीं था जैसे स्थान दया तथ प्रयुक्त विभाग विशिष्ट हो गया जैसे स्थान द्वय में आएगा वो स्थान के चलते ही विभाग आ जाएगा उसमें द्वैत तो का दर्शन होगा तो स्थान कौन कौन और टिका में इति स्थान स्वप्नशान तेन प्रविभक्तम के न प्रभक्तम न अभी देखिए उसका पूर्व में क्या शब्द है स्थानद्वय स्थान द्वय स्थान स्थान न प्रभक्तम क्योंकि भाष्य में है स्थान द्वय उसका विग्रह दिखाते है जागरितम स्वप्नम स्थानद्वयम् स्थान दिभक्तम स्थान यहाँ क्या समास है तृतीय क्योंकि तेन आगे कह देते हैं टीकाकरण तेन प्रविभक्तम उसके द्वारा प्रविभक्त हुआ प्रभिभक्त कौन हुआ कहते हैं, यद द्वैतम क्योंकि कहते ना हो करके दिखने लगा क्या दिखा द्वैत जातम तो वही स्थान द्वय के चलते ये दिखा यद द्वैतम द्वैतम जागृत में किस प्रकार के दिखेगा और स्वप्नों में किस प्रकार के दिखेगा स्थूल और सूक्ष्म उसी को कहते हैं यद द्वैतम स्थूलम सूक्ष्म जो स्थूल द्वैत कब दिखेगा जाग्रत में जागरत। तो वो कैसे दिखा सुसुप्ति में तो नहीं था कैसे आरंभ हो गया भाषा में उत्तर दे दिए थे स्थान द्वय प्रविभक्तम मन तो जाग्रत में जो स्थूल द्वैत अनुभव हुआ कैसे अनुभव हुआ मन का स्पंदन होने से और स्वप्न में जो सूक्ष्म द्वैत का अनुभव हुआ ये कहाँ से आया तो भाष्य में क्या कहा? है मनस्पंदित क्योंकि भाष्य दोनों के लिए कह दिया था। था। तो दोनों ही मन का स्पंदन से क्योंकि संस्कार तो सुशुक्ति अवस्था में भी चित्त में पड़ा रहेगा संस्कार अगर नाश हो जाएगा फिर और नहीं आएगा संस्कार तो रहता है कारण अवस्था में रहता है उसमें कार्य अवस्था में नहीं है अर्थात सुसुप्ति में संस्कार और नहीं हो पाएंगे सब कारण में चले जाए भी कारण में चला गया तो मन का स्पंदन होने पर ही जागरूक स्वप्न दोनों दिखने लगते हैं। ये बात हमको बनाना मन स्पंदन होने से जागरत स्वप्न दिखेंगे मनस्पंदन नहीं होने से हमको सुश्रुप्ति जैसा अवस्था रहेगा वास्तविक तो सुश्रुप्ति अधिक आनंददायक न जागृत स्वप्न अधिक आनंददायक अगर हमको आनंद चाहिए तो हमको ये मन का स्पंदन बंद करना ही पड़ेगा जब हम अज्ञान पूर्वक प्रकृति का नियम से मनस्पंदन बंद हो जाता है हम अज्ञान पूर्वक सुश्रुति में चले जाते हैं और जब हम उसी को ज्ञान मन का स्पंदन बंद कर देंगे तब तो हम ज्ञानी बन जाएंगे तो मन का स्पंदन को बंद तो करना ही है मनो का स्पंदन अगर एक बार भी बंद नहीं होगा समाधि का एक बार भी अनुभव नहीं आएगा सारा शास्त्र केवल थ्योरी रह जाएगा तो इसलिए इसका स्पंदन तो बंद करना ही है कम से कम एक क्षण के लिए वेदांत विचार जो करते हैं कम से कम एक क्षण का मन स्पंदन बंद होना चाहिए एक क्षण में उसी को निश्चय हो जाएगा जिसका साधन संतुष्ट पक्का है नहीं है तो मन होने पर भी उसका निश्चय नहीं होगा स्थान भाषे में कहे उसी स्थनदय प्रभक्त मनस्पंद द्वैत जात भाष्यम कह उसीकटीका प्रभक्त यदत स्थूल सूक्ष्म इति बक्ष्यते बक्ष्यते आगे कहेंगे कहिंगे कारिकाकार कहें। मन दृश्यवैतराचर मन द्वैतम इदम दृश्यम ये आगे कारिका है ये अंतिम में दिया है ना इसका कारिका का जो सूची उसमें मिल जाए मन दृश्यम इदम द्वैतम तो ये जो सब द्वैत दिखते हैं द्वैत जागृत में दिखेंगे स्वप्नों में दिखेंगे दोनों में दिखेंगे ये सब मनोदृश्यम इदम द्वैतम ये यंचित सचराचरम तो ये मन का ही दृश्य है मनो दिखता है और मनस्व यमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यतें मन जब अमनी भाव को प्राप्त कर जाएगा अर्थात मन का मनस्तो चला जाएगा मन का मनस्तो क्या है स्पंदन होना यही मन का मनस्तो है और मन का मनस्तो कब चला जाएगा तो स्पंदन नहीं होगा स्पंदन नहीं होगा तो, तो स्थिर रहेगा वही समाधि है द्वैतम नो उपलभ्यतें तो ये जितना जितना ये मन का स्पंदन का कारण क्या है कहेंगे अंदर में पड़ा हुआ है चित्त में संस्कार वासना वासना जितना क्षय होगा मनो का स्पंदन इतना घटेगा तो इसलिए वासना को घटाना है आगे टीका में तथा स्वकीय रूपम आत्मनो विभक्तम तथे तस् अत्यागेन अव्याकृताख्यम कारणम आप स्वकीय सर्व विस्तार सहित कारणात्मक भवती तच तच्च, तच्च करके उसका पूर्व में क्या शब्द है जिसको तत्शब्द से कहा जा सकता है मन यथा शोकीय रूपम इसका जैसा रूप है त तो जैसा रूप है मन तो का जैसा रूप है ये जाग्रत स्वप्न में अज्ञानी अपने आपको को मानता है ना कुछ विशिष्ट मानता है मानता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा कुटस्थ असंग ऐसे मानता है नहीं, नहीं मानता है उसी को कहते हैं तो यथा स्वीय रूपम अपना जैसा रूप है शुद्ध है ना विशिष्ट है विशिष्ट स्वकीय रूपम अर्थात विशिष्टम रूपम ये जो विशिष्ट रूप हुआ ये वास्तविक आत्मा के साथ पूरा अभिन्न है ना आत्मा से भिन्न मानता है भिन्न मानता है उसी को दिखाते हैं आत्मनो विभक्तम ये जागरत स्वप्न में आत्मनोविभक्तम मानता है वही उसका स्वकीय रूप है विशिष्ट रूप तथे तस्य न उसी प्रकार की आत्मा से मैं भिन्न हूं उसी का जो बोध है तथे तो तथे वर्थात तो जो विशिष्ट रूप उसका है तस्य तस्गे तस्य अर्थात रूप जो पहले दिया था विशिष्ट रूप उसी विशिष्ट रूप का अत्यागेनाकृता अपनम अपना जो विशिष्ट रूप उसको छोड़कर के नहीं जाता है सुसुप्ति में उसको ले करके जाता है तो जिसको ले करके गया फिर जब निकलेगा तो आएगा जैसे ही स्वप्न सुसुप्ति से निकलेगा विशिष्ट रूप को ले के ही निकलेगा ज्ञानी जब सुसुप्ति में जाएगा तभी तो मैं ज्ञानी हो जाएगा जब निकलेगा तो भी मैं ज्ञानी हो निकलेगा जब आपका सुसुप्ति इस प्रकार होने लगेगा आप ज्ञानी माने जाएंगे सुसुप्ति में जाने से पूर्व क्षण आप समाधिस्थ होकर जा रहे हैं हम तो शुद्ध चैतन्य कुटस्थ संग जैसे नींद खोलेगा मैं शुद्ध चैतन्य हूँ अभी बुद्धि काम नहीं किया अहंकार नहीं है मैं शुद्ध हूँ आज फिर अहंकार काम करेगा जानेगा तब तो आप ज्ञानी माने जाएंगे ये सब अभ्यास करना है यही वेदांत तो का तस्य अत्यागेन अर्थात उसका विशिष्ट कल्पित तो रूप जो है अविद्या विशिष्ट होता है उसका अत्यागिन अव्याकृताख्यम कारणम आपनम कारण अव्याकृत कहते हैं व्याकृत व्याकरण नहीं हुआ व्याकरण नाम रूप के द्वारा होता है तो व्याकरण जब नहीं हुआ कारणमापन्नम शोकीय सर्व विस्तार सहितम कारणात्मकम भवती अपना जो प्रपंच है जो ये स्थान स्थानद्वय का जो संस्कार है वो सब को ले करके कारण रूप में जाता है नहीं कि उसको छोड़ करके जाता है सब सो, स्वकीय सर्व विस्तार सहितम ले करके जाता है सारे विशेष को कारणात्मकम भवति भाष्य में इसके लिए कहते हैं तथा अच्छा आगे में तथारूप अपरित्यागन अविवेकापन्न नईष तमोग्रस्तम इव एकीभूतम् इति उच्यते तथारूप अगेन जागरत स्वप्न में इसका जैसे रूप है शुद्ध रूप है या विशिष्ट रूप है विशिष्ट रूप उस रूप का अपरित्यापन्नम अविवेको को प्राप्त कर जाता है अर्थात जो अव्याकृत को प्राप्त कर जाता है सुसुप्ति में जाकर के अविवेक अपनम सुसुप्ति में ज्ञान हो जाता है क्या मैं शुद्ध जैसे न हूँ वही अविवेक जो जागरण स्वप्न में था उसी को ले करके चला जाता है अविवेकापन्नम तो ये वाक्यों के द्वारा तथारूप अपरित्याग न अविवेकापन्नम इससे क्या सिद्ध होता है सुसुप्ति में अविद्या है नहीं है, नहीं। नहीं। नहीं। है? तो ऐसा कुछ मतवाद वाले अलग लाते हैं जो लोग कहते हैं कि सुसुप्ति में अविद्या नहीं रहता है क्योंकि सता सौम्य तथा संपन्नो भवति सत के साथ एक हो जाता है तो कहते भाष्यकार कहीं नहीं कहें ये सब बहुत पंक्ति है भगवान भाष्यकार बार बार कहते हैं अगर अविद्या नहीं रहेगा तो कहाँ से आ जाएगा तो ये विद्या नहीं है ऐसे लोग कहते हैं तो लोग बोलते हैं जो नहीं है तो वो लो लोग और कुछ व्याख्यान दे देते हैं वो लो लोग कहते हैं कि जो टीका कर, उसको सब स्पष्ट करते हैं वो कहते हैं टीका प्रामाणिक नहीं है तो कहेंगे ठीक है ये नहीं कार है अद्वे सिद्ध कार्य है चिक्सुकी कार्य कहते हैं बाकी कोई नहीं है विवरणकार वो भी प्रामाणिक नहीं है लो वो तो तो लोग कहते हैं केवल भाष्यकार प्रमाणिक और बात कार प्रमाणिक है कोई प्रमाणिक नहीं है कि सब अप्रामिक अविवेकापन्नम भाष्य में नय तमो ग्रस्तम इव अह अह नय तमो ग्रस्तम इव जैसे दिन रात के अंधकार के द्वारा ग्रस्त हो गया जैसे कभी बहुत ज्यादा बादल हो जाता है कहते हैं तो, नैसतमो ग्रस्तम इव अह ग्रस्त कौन हो गया ग्रास कौन किया निशा ग्रस्त हुआ ना ग्रास किया जैसे नैस तमो ग्रस्त हो गया अह इसी प्रकार की अविवेक उसका विशिष्ट रूप को ग्रास कर लिया जब दिवा अवस्था में ये अगर नई तमो जैसे ग्रास कर लिया ये दिन में जैसे सारे पदार्थ स्पष्ट दिख रहे थे अभी जैसे रात का अंधकार जैसा बादल हो गया और हमको मतलब दिखना थोड़ा घट गया तब तो जो पदार्थ सब जैसे थे ऐसा रहेंगे ना सब एक ही हो जाएंगे सब ऐसे रहेंगे खाली क्या हुआ हमको अभी दिख, दिखना बंद हो गया अर्थात वो केवल आवृत होकर के हो रहेंगे जो थे सब ऐसा रहेंगे विशिष्ट रूप उसका ऐसे ही रहेगा इसलिए कहते हैं सप्रपंचीभूतम प्रपंच के साथ एकीभूत हो जाता है उसका पूरा ऐसे विशिष्ट रूप पर रहेगा टीका में यथा अहर नशे न तमसा ग्रस्तम तमस्वे न एवं व्यवहारियथा तो इदमअप कार्य जातम कारण भाव आपन्नम कारणम इत व्यवह्रिय यथा अहर अहर दिन नैशे तमसा ग्रस्त अंधकार के द्वारा जब ग्रस्त हो जाता है तमस्वह्रिय अब तो कहते हैं अब तो अंधकार ही हो गया है तो राति हो गया कहते हैं तो तमस्वह्रिय तथा तो इदमी इदमी अर्थाद इदम कार्य कार्यजातम कारण भाव आपन्नम कार्य कारण भाव को किस अवस्था में प्राप्त कर जाता है सुस्र अवस्था में कारण भावम आपनम कारणम एव व्यवहारियतें तब तो उसको कारण शब्द से कहा जाता है क्यों कहते हैं कि कार्य का अभिभान नहीं हो रहा है नहीं होने से जैसे दिन में पदार्थ तो होने पर भी बादल इतना अंधकार कर दिया कि भान नहीं हुए थोड़ा दूर का पदार्थ और ठीक नहीं दिखते है तो कारणम एवं व्यवहारियते अवस्था तदुपाधि आत्मा एकीभूत विशेषण भाग होती किस अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में तद उपाधि आत्मा तदपद से अव्यात जो कारण है अव्याकृत उपाधि आत्मा अव्याकृत उपाधि में कैसे समास कहेंगे आत्मा को कहेगा उपाधि तो बहुव्री है उसमें तो उस समय में सुसुप्त अवस्था में आत्मा अव्याकृत उपाधि वाला हो जाता है अव्याकृत अविद्या माया अज्ञान प्रकृति वही है एक ही भूत विशेषण भाग भवती तब तो आत्मा फिर एक ही भूत हो गया एक ही भूत हो गया तो सारे कार्य जात कारण भाव को प्राप्त कर गया कारण भाव को प्राप्त कर गया मतलब कहते हैं कि उनका भेद और पता नहीं रहा वस्तु तो विद्यमान रहा और भेद तो पता नहीं रहा सब तथापि आगे ठीक है टीका तथापि कारण उपहित प्रज्ञान घन विशेषणम अयुक्तम अभी एक ही भूत का स्पष्ट हो गया पूर्व एक ही एकीभूत अर्थात ये सब जैसे रात के द्वारा ये दिन के पदार्थ सब आवृत हो जाने से भेद पता नहीं चलता ऐसे ही हो गए ठीक है सुसुप्त स्थान एक ही भूत आगे क्या विशेषण है प्रज्ञान घन अभी पूर्व पक्षी कहते है कि एकीभूत हो जाने पर भी तथापि तो कारण उपहित प्रज्ञान घन विशेषणम अयुक्तम निरुपाधिक विशेषण संभव आर्व पक्षी कहता है कि ये जो कारण उपहित हुआ कारण उपहित किस अवस्था में हुआ सुश्रुति में जब कारण उपहित होता है उसको प्रज्ञान घन शब्द से कैसे कहेंगे प्रज्ञान तो ब्रह्म चैतन्य रूप है प्रज्ञान विशेषणम अयुक्तम किमुयुक्त पूर्वपक्षी कहता है कि निपाधिकणसवात निरूपाधिक में ही वही विशेषण कौन सा विशेषण प्रज्ञानगन प्रज्ञानगन विशेषण केवल निरूपाधिक का ही हो सकता है तो ये कारण अवस्था में नहीं होना चाहिए इति आशंक्य आह भाष्य में अतएव स्वप्न जागरण मन स्पन्दिता प्रज्ञा घनीभूता सा इवस्था अविवेकूपवाद प्रज्ञान घन उच्यते अतएव इसलिए स्वप्न जागरण मनस्पंदना प्रज्ञानानि ने स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में जो सब प्रज्ञान होते हैं जो ज्ञान होते हैं वो सब मन का स्पंदन ही है तो मनस्पंदना प्रज्ञानानि ये सब घनीभूतानीभूता घनी अर्थात अपना कार्य नहीं कर पाने का अवस्था जैसे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था फिर वो और वो सो गया सो गया था उसका सामर्थ्य कुछ नाश नहीं हो गया अभी केवल कार्य नहीं कर पाता तो घनीभूतानी इव अवस्था अविवेक रूपत्वात वो अविवेक रूप होने से तो उसका प्रज्ञान घन कहा गया तो उसका प्रज्ञान सब ऐसे रहे खाली घनीभूत हो, हो गया प्रज्ञान शब्द का अर्थ हो गया मनस्पंदन मनस्पंदन घनीभूत तो हो गया घनीभूत हो गया अर्थात परस्पर भिन्न ज्ञात तो नहीं हुआ ठीक है हाँ में सर्व कार्य प्रपंच से सुसुप्ते सुषुप्ते कारणात्म स्थित सारे कार्य प्रपंच सा प्रपंच से मनस्क मन के साथ मन के साथ सारे कार्य प्रपंच सुसुप्ते कारणात्मना स्थितत्वात् सुसुप्त अवस्था में कारण रूप से रहते हैं स्थितत्व अतएव का वही अर्थ हुआ जो भाष्य में दिया ना ध्यान अतएव स्वप्न जागरण मनुस्पंदना अतएव का अर्थ हो गया सारे कार्य और मन के साथ सब कारण रूप से रह गए आगे सुसुप्त अवस्थाया उक्त प्रध्याना एक मूर्तिव न वास्तव सुसुप्ती अवस्था में वो शब्द प्रज्ञान प्रज्ञान शब्द से किसको कहा गया था स्वप्न और जागृत अवस्था में भाष्य में कहा अतए वो स्वप्न जागृत मन स्पंदना तो प्रज्ञान तो शब्द से किसको कहा गया था मन, मन, मन का जो स्पंदन किस किस अवस्था में जागृत और स्वप्न में उसी को कहते हैं सुसुप्त अवस्थाएं उक्त प्रज्ञानम उक्त प्रज्ञान वो सब किस अवस्था में थे जागरत और स्वप्न में तो जो एक न वास्तव वास्तव एक हो जाएंगे ऐसे नहीं है तो पुनर् यथापूर्व विभाग योग्यवात अगर वास्तव एक हो जाएंगे तो फिर यथापूर्व विभाग नहीं हो पाएगा इतना बहुत सारे मिट्टी का बर्तन था अभी सबको आपको तोड़ करके एक ही एक दो मिट्टी का पिंड बना दिए आगे फिर बिल्कुल विभाग करके ऐसे ही बना लेंगे नहीं, नहीं हो पाएगा इसलिए वास्तव एकत्व तो वहा नहीं होता है अगर वास्तव एक हो जाएगा तो पुनर् पूर्व विभाग योग्य योग्यत्वा फिर यथापूर्व विभाग नहीं हो पाएगा तो इसलिए न वास्तव एकत्व इति मत्व उत्तम भाष्य में इसलिए कहा गया कि मनस्पंदनानी प्रज्ञानी घनीभूतानी घनीभूत जैसा वास्तविक तो घनीभूत नहीं हो गया टीका में होने तो अलग-अलग रहेगा सबका अर्थात तो कहते ना बैंक में रखने पर भी सबका लॉकर अलग अलग है किसी का किसी साथ एक ही बैंक में सब रहेगा किन्तु तो सबका लॉकर अलग अलग रहेगा टीका में सुसुप्तवस्थायाद जागृत्स्वन प्रज्ञा त्रेकी भाजपदन अवस्था सुसुप्तवस्था कारण रूप है सुसुप्तवस्था कारण कार्यको जाग्रत और स्वप्न तो सुसुप्त अवस्था कारण रूप होने से जागृत स्वप्न प्रध्याना नीभावत जाग्रत और स्वप्न का जो प्रज्ञान प्रज्ञान शब्द से किसको कहा गया मनस्पंदन को तत्र एक ही भावत कि तत्र, तत्र पुत्र सुसुप्त तो एक भावत इसलिए उसको प्रज्ञान घन शब्द वाच्यता उसको प्रज्ञान घन शब्द से कह दिया गया इतनी उत्तम अनुभव भाष्य में इसको कहा गया मनस्पंदना प्रज्ञानानि घनीभूतानी इव इव क्यों कहा गया कि वास्तव एकीभूत हो जाते हैं नहीं, नहीं होते है। इसलिए कहा आगे भाष्य में कहते हैं सायम अवस्था सायमअवस्था इसको कहा गया अविवेकूप अविवेकूपवाद प्रज्ञान घन उच्यते है टीका में उक्तम अर्थम दृष्टानतेन बुद्धौ आविर्भाव इसी अर्थ को इसी अर्थ को अर्थात जागृत स्वप्न में जो भिन्न प्रतिभा न होते हैं सुसुप्त अवस्था में एक जैसे हो गए इसी अर्थ को दृष्टांतेन बुद्धौ आविर्भाव अर्थात भाष्यकार हम लोग का बुद्धि में उसको आविर्भाव करवाते हैं भाष्य में दृष्टांत तो कहे थे फिर कहते हैं यथा रात्रो नैसे तमसा अविभज्यम सर्व घन इव तद प्रज्ञान घन एव ये रात्रि में निशा के द्वारा नैशे तमसा अच्छा नैशे नमसा सामनाधिकरण है तो निशाया नशे न तमसा तो रात्रि में होने वाला जो तमस उसके द्वारा अविभज्य मानम सर्वम पदार्थ तो वास्तविक से विभक्त है किंतु अब अविभज्य मानम सर्व अभी और भेद पता नहीं चलेगा रात में घनम इन जैसे हो गए तदवत प्रज्ञान घन एव उसी प्रकार की ये आत्मा का भी जो विशिष्ट स्थिति है जागरण स्वप्न में वो विशिष्ट स्थिति अब सुसूपति में प्रज्ञान घन एव यहाँ कहा गया तद्वत प्रज्ञान घन एव एवकार कहते हैं एवकार का तीन अर्थ होता है आ, एवकार विशेष्य के साथ जा सकता है विशेषण के साथ जा सकता है और क्रिया के साथ जा सकता है जैसे कहेंगे धनुर्धर पार्थो भवती इसमें विशेषण कौन है धनुर्धर और विशेष्य पार्थ और क्रिया भवती अगर हम विशेषणों विशेषण एवकार को विशेषण के साथ जोड़ेंगे अर्थात धनुर्धर एव पार्थो भोगती धनुर्धर एव अर्थात गदाधरो न इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा अगर धनुर्धर एव एवकार धनुर्धर के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये धनु का पार्थ के साथ अयोग हो जाएगा अगर धनुरो के साथ एव नहीं देंगे तो पार्थ गो हो जाएगा हो जाएगा तब धनु का अयोग हो जाएगा पार्थ के साथ अभी धनुर्धरो के साथ जब हम एब दे दिए जो अयोग हो जाता था धनु का वो अयोग को हटा दिया क्योंकि धनुर्धरो एव प्रथा तो धनु का अयोग नहीं हो पाएगा इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद अयोग नहीं होने देगा क्योंकि विशेषण का विशेष्य के साथ अयोग हो जाता था अभी कहते हैं अयोग नहीं हो पाएगा अयोग व्यवच्छेद कहते हैं जब विशेषण के साथ जाएगा तब तो अयोग व्यवच्छेद पहले टीका में एक बार टिप्पणी में दिया था दिखाई तो और अगर विशेष्य के साथ जाएगा एवं कार वाक्य कैसा होगा धनुर्धर पार्थ एव भवती तो पार्थ एव अभी धनुर्धर तो रहा अभी अगर पार्थ के साथ एव नहीं जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कोई भीष्म भी हो जाएंगे तो धनुर्धर कर्ण भी हो जाएगा तो होने से अभी विशेषण के साथ दूसरा विशेष्य का योग हो जाता है अन्य का योग हो गया अन्य विशेष्य आ गया पार्थो को हटा करके वहां कर्ण आ गया तो कहते अन्य का योग हो जाता है इसको व्यवच्छेद करेगा अन्य का योग नहीं हो पाएगा अर्थात धनुर्धर के साथ तो पार्थ का ही योग होगा अगर विशेष के साथ एवंकार जाएगा तो इसको कहेंगे अन्य योग व्यवच्छेद अन्य से योग नहीं करने देगा अन्य योग व्यवच्छेद और अगर वो क्रिया के साथ जाएगा तो कोई कहेगा कि धनुर्धर पार्थो भवती क्रिया के साथ भवती एव हम कहेंगे अगर क्रिया के साथ एवं को नहीं कहेंगे तो धनुर्धर पार्थ भव के एव नहीं है तो दूसरा व्यक्ति क्या कह सकता है न भगवती कहेगा होता नहीं तो धनुर्धरो पार्थ न भवती वाक्य में क्रिया मुख्य होता है अर्थात तो धनुर्धरो पार्थ के साथ अत्यंत तो अयोग करवा दिया क्रिया को हटा दिया मतलब अत्यंत अयोग हो गया तो भी अगर क्रिया के साथ एवोकार देंगे तो उसको कहेंगे अत्यंत तो अयोग व्यवच्छेद क्योंकि क्रिया हट गया मतलब अत्यंत तो अयोग हो गया और विशेष अगर हट गया तो अन्य तो तो योग हो गया विशेषण हट गया तो अयोग हो गया था अयोग का व्यवच्छेद अन्य योग का व्यवच्छेद अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद ये तीन प्रकार के होते हैं अच्छा ठीक है इसको आगे देखेंगे फिर आज यहाँ तक पूर्ण पूर्ण पूर्ण से पूर्णमाजा पूर्णमेविष ओ